प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म गोचर से कुतः से इत्यासंके? ब्रह्मस्त ब्रह्म तो प्रत्येक आत्मा से अभिन्न प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को विषय करने वाले जो ज्ञान होगा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है ब्रह्म गोचरों से ज्ञान से गोचर विषय प्रत्येक आत्मा अभिन्न ब्रह्म को विषय करने वाले जो ज्ञान होगा अपना स्वरूप ही तो ब्रह्म है उसका ज्ञान कुतः तो परोक्षत्व परोक्ष क्यों होगा अपने लिए अपने तो अपरुछ ही अपरक्ष प्रत्येक अंश ग्रहणाद क्या यद्यपि प्रत्येक है ग्रहण अहम ऐसे ग्रहण नहीं होने से परोक्ष प्रत्येक अंश का ग्रहण होगा तो अपरोक्ष होगा अहम ऐसे ग्रहण नहीं होने से परोक्ष है ब्रह्म अस्थि ऐसे ज्ञान है अहम ऐसे ग्रहण नहीं होने से अहम ब्रह्मेलिख्य ब्रह्मास्तीखेत पर भ्रात बाधा निरूपण अहम् ब्रह्म इति अनुलिख्य ब्रह्मा अस्ति ऐसे ज्ञान होता है इसलिए परोक्ष ज्ञान ये अहम ब्रह्म ऐसे अनुल्लिख्य विषय नहीं करके अहम को तो ऐसे विषय नहीं करके उल्लेख नहीं करके तो अथवा विषय नहीं करके ब्रह्मा अस्ति इतव उल्लिख्य ब्रह्म है ऐसे ज्ञान विषय होता है इसलिए ब्रह्म अस्ति जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान वे तत्त ए तत्त परोक्ष ज्ञानम अहम ज्ञान होगा तो अपरोक्ष होगा ब्रह्म अस्ति जो ज्ञान है ए तत् परोक्ष ज्ञानम कभी शंका करते ये परोक्ष ज्ञान तो ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म तो अपरोक्ष है और परोक्ष ज्ञान होगा तो ब्रह्म हो जाएगा तो सिद्धांति कहता भ्रांतम यह भ्रांत भ्रम ज्ञान नहीं है ज्ञान तो उसको कहेंगे जिसका बाद हो जाए सर्पज्ञान ज्ञान भ्रम है या यथार्थ है सर्प ज्ञान भ्रम हमेशा सर्पज्ञान ब्रह्म ही होता है नहीं, नहीं। ये जितने पूछेंगे सर्प सर्पज्ञान हमेशा ब्रह्म ही है नहीं नहीं। मैंने पूछा सर्पज्ञान ब्रह्म है या यथार्थ यदि ब्रह्म को उत्तर दिया ठीक है तर हुआ सर्प ज्ञान भ्रम ही है यथार्थ भी हो सकता है बाद होता है तो भ्रम ही हुआ तो यथार्थ है जो ज्ञान जिस ज्ञान का बाध हो जाए वो ज्ञान भ्रम है और जिस ज्ञान का बाध नहीं होता है उसको भ्रम कहते हैं। तो परोक्ष ज्ञान में तक न भ्रांतम अस्ति ब्रह्म जो ज्ञान है ये परोक्ष है ये ज्ञान भ्रम नहीं है क्यों भ्रम नहीं बाधा अनुरूपणार्थ बाधा से अनुरूपणार्थ ब्रह्म ये ज्ञान अपरिचय है वो ठीक ब्रह्म अस्ति जो ज्ञान है उसको ब्रह्म नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसका बाध नहीं होता है बाध होगा तो ब्रह्म नास्ती अद्वितीय ब्रह्म नास्ती ऐसे ज्ञान हो तब तो, तो ब्रह्म अस्ति ज्ञान ब्रह्म होगा ऐसे बाध नहीं होने से ब्रह्म अस्ति ज्ञान ब्रह्म नहीं है अहम् ब्रह्म है अनुल्लेख्य अहम ब्रह्म विषय नहीं करके ब्रह्म अस्थि ऐसे उल्लेख होता है शंका करते नन भ्रांतम ये भ्रम ज्ञान होगा इतना शो अभी सिद्धांत पूछता है अवश्य भ्रांतत्व किम बाध्यत्वाद् पहला विकल्प है ये ज्ञान को भ्रम ज्ञान कहेंगे क्या इसका बाध्य हो जाता है ये बाध्य है राज्य में सर्प ज्ञान बाध्य है सर्पज्ञान बाध्य है तो ब्रह्म होगा सर्पज्ञान राज्य में बाध्य होने से भ्रम है कि बाध्यत्वाद प्रथम विकल्प है उतर व्यक्ति व्यक्ति का विषय उल्लेख नहीं होता है अहम ब्रह्म ऐसे व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ ब्रह्म अस्थि ज्ञान हुआ ब्रह्म है कौन ब्रह्म है व्यक्ति का उल्लेख है ब्रह्म अस्थि ज्ञान हुआ व्यक्ति का उल्लेख है नहीं, नहीं। जैसे दशम अस्थि दशम अस्थि कह दिया तो क्या है व्यक्ति का उल्लेख हुआ कौन दसम है खाली अस्थि कह दिया तो व्यक्ति का उल्लेख विषय नहीं होने से ब्रह्म ज्ञान है यह द्वितीय विकल्प हुआ तृतीय विकल्प अथवा अपरोक्षेण ग्रहण योग्य परोक्षेण ग्रहणाक्षण का अपरोक्ष अपरोक्ष ज्ञान योग्य है ब्रह्म ब्रह्म तो अपरोना स्वरूप है प्रत्येक अभिनय अपरोक्ष ग्रहण का ज्ञान के योग्य ब्रह्म उसका परोक्षत्व ग्रहण होने से ब्रह्म ज्ञान है तृतीय विकल्प सिद्धांत पूछ रहा है क्या अपरोक्ष ग्रहण योग्य ब्रह्म है उसका परोक्ष ग्रहण होने से ब्रह्म है तृतीय हो गया चतुर्थ विकल्प यद वा का अंश्रहणाध एक अंश का ग्रहण हुआ एक अंश का ग्रहण नहीं, तो नहीं हुआ ब्रह्म इतने तो ग्रहण हुआ अहम ऐसे अंश का ग्रहण नहीं हुआ अंशा ग्रहणा तो ब्रह्म ज्ञान इति चतुर्धा विकल्प चार प्रकार विकल्प कर गये चतुर्थब्द से धा प्रत्यय होता है संख्या से धा चतुर्विधा के लिए चतुर्ध चब्द से धा प्रत्यय हुआ पुस्तक में नहीं लिखना है। संख्याया विद्यार्थी लघुकम जो सूत्र है चार प्रकार विकल्प करके प्रथम प्रत्याह प्रथम विकल्प का निराकरण किया कि भ्रांतत्वम के बाध्यत्वाद ये बाध्य होता तो भ्रम ज्ञान कहते न भ्रांतम बाधा निरूपणाध उसका बाध ज्ञान नहीं होता है इसलिए भ्रांतत्वाद तो बाध्यवाद भ्रांतत्वम ऐसा नहीं कर सकते न भ्रांतम बाधा निरूपणा कितने विकल्प क्या चार में से प्रथम विकल्प का निराकरण हो गया ये बाध्य से भ्रम ज्ञान नहीं कर सकते क्योंकि बाधा नहीं होता है तो प्रथम विकल्प है ये भ्रांत ज्ञान नहीं क्योंकि बाधा निरूपणाग इसका बाधा नहीं होता है ये हेतु दिया हेतु विवरण होती जो हेतु दिया ये ज्ञान भ्रम नहीं क्योंकि बाधा अनरूपणा इस हेतु का विवरण करते हैं ब्रह्म ने सैध्येतदा ध्रुव नबलं मान पश्या न बाध्यते बाध्यते न बाध्य ब्रह्म नहस्ति इस प्रकार यदि कोई प्रमाण होता तदा ध्रुव बाध्य तो यदि प्रमाण होता जैसे सत्यम ज्ञान अन ब्रह्म सदैव समय अग्रे सर्वं खलु ख ब्रह्म जिस प्रकार प्रमाण है ब्रह्म है के लिए ब्रह्म इस प्रकार यदि कोई प्रमाण होता तदा तदा ध्रुव बाध्य अवश्य बाध होता ब्रह्म अस्थि ज्ञान का बाद हो जाता कब बात होता है ब्रह्म नास्ती मानम चेत ब्रह्म नहीं है ऐसे कोई प्रमाण होता तो तदा ध्रुवम बाध्यता ऐसे होता बाद प्रबल मान पश्या ऐसा कोई प्रबल प्रमाण हम नहीं देखते वेदांत वाक्य है ब्रह्म है अब ब्रह्म ऐसा कोई प्रबल प्रमाण वेदांत प्रमाण कोई प्रमाण नहीं है न पश्या अब तो न बाध्यते इसलिए ब्रह्म अस्थित ज्ञान का बाद नहीं होता है क्योंकि बाध नहीं होता है कोई प्रबल प्रमाण नहीं ब्रह्म इसलिए इसका ज्ञान का बाध नहीं होगा बाध नहीं होने से अस्थि ये ब्रह्म, ब्रह्म अस्थि ये ज्ञान भ्रम होगा बाध नहीं होने से भ्रम नहीं है ओम मानम द्वितय विकल्प है पूर्व पीछे कहेगा ब्रह्म अस्ति से ज्ञान हुआ कहो ब्रह्म है तो ज्ञान नहीं हुआ खाली अस्ति इसलिए ब्रह्म ज्ञान होगा व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ ब्रह्म में हो या तुम हो या कोई अन्य कोई है व्यक्ति का उल्लेख नहीं उनसे ब्रह्म ज्ञान होगा द्वितीय विकल्प है द्वितीय अति प्रसंग दूषिति द्वितीय द्वितीय विकल्प का दूषण देता है सिद्धांति दोष देता है ऐसे मानेंगे तो अति प्रसंग व्यक्ति उल्लेख नहीं होने मात्र से भ्रम कहेंगे तो बहुत ज्ञान भ्रम हो जाएगा स्वर्ग है ऐसे ज्ञान होता है यजेत तो स्वर्ग काम विधि वाक्य है सुनकर के ज्ञान होता है स्वर्ग है ये ज्ञान भ्रम है नहीं व्यक्ति तो उल्लेख नहीं हुआ स्वर्ग है तो कौन स्वर्ग है कहा है उल्लेख नहीं हुआ तो परोक्ष ज्ञान हो उसको भ्रम कहा जाएगा ऐसा नहीं है व्यक्न्ुखमात्रे भ्रम्स्वधीर भ्रांति सै व्यक्तन्ु्लेखा सालेखदर्शना दर्शनार्थ व्यक्ति अनुल्लेख मात्रन न व्यक्ति के उल्लेख नहीं होने से व्यक्ति का उल्लेख नहीं होने मात्र से यदि भ्रम ज्ञान कहेंगे स्वर्गधीर भी भ्रांति से आद ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा सर्ग ज्ञान तो होता है किंतु अयम स्वर्ग असुस्वर्ग ऐसे ज्ञान नहीं है केवल स्वर्ग है इतने ज्ञान होते तो भ्रम हो जाएगा बस तो भ्रम नहीं है वाक्य से ज्ञान होता है व्यक्ति अनुलेखा तो भ्रम क्यों हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ स्वर्ग है ज्ञान हुआ कहून स्वर्ग कहा है ये तो ज्ञान नहीं हुआ अनुलेखा तो भ्रम हो जाएगा क्योंकि स्वर्ग है ऐसे ज्ञान हुआ सामान्य उल्लेख हुआ स्वर्ग अस्थि ऐसे ज्ञान हुआ अयम स्वर्ग ऐसे उल्लेख हुआ नहीं होने से भी भ्रम हो जाए ये आपत्ति आएगी ये तो प्रामाणिक व्यक्ति इसको भ्रम नहीं कहते स्वर्ग है ज्ञान प्रमाण है यथार ये व्यक्ति अनुल्लेख मात्र से भ्रम कहेंगे तो सर्गो अस्ति ये ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा इसको नहीं मानते सर्गो ज्ञान भ्रम इसलिए अस्ति भ्रम ज्ञान भी भ्रम नहीं है अहम इस व्यक्ति के उल्लेख नहीं होने पर भी ये परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है टीका में अयम स्वर्ग इति एवं आकार ग्रहण अभात अयम स्वर्ग इस ग्रहण ज्ञान नहीं होने से व्यक्ति उल्लेख नहीं हुआ व्यक्ति का विषय नहीं हुआ किन्तु स्वर्गो अस्ति इति सामान्य आकार प्रतिते सामान्य आकार प्रति ज्ञान होता है इसलिए स्वर्ग बुद्धि भी भ्रमत्व प्रसंग स्वर्ग ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा व्यक्ति अनुलेख से भ्रम मानेंगे तो स्वर्ग भ्रम नहीं माना जाता है परमाणु से होता है भेद्य से यथार्थ है ठीक इसी प्रकार अति ब्रह्म ज्ञान भी व्यक्ति उल्लेख नहीं होने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है तृतीय निराकर तृतीय विकल्प है अरोक्ष ग्रहण योग्य ब्रह्म ग्रहण होने से ब्रह्म होगा तो तृतीय विकल्प का निराकरण करते हैं अपक्ष्य न परति परोक्ष संभवात् ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्न तो के ग्रहण योग्य है योग्य है ब्रह्म तो किन्तु अपरोक्ष तो योग्य ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है परोक्ष मतिर भ्रमो न परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है यदि ये ज्ञान होता ब्रह्म परोक्षम तभी तो भ्रम हो जाएगा अस्ति ब्रह्म ज्ञान हुआ उसे परोक्ष शब्द उल्लेख करते हैं ब्रह्म अस्ति ऐसा नहीं कि ब्रह्म परोक्षम अपरोक्ष का यदि परोक्ष ज्ञान होगा तो भ्रम कहा जाएगा अघट को घट कोई कहा भ्रम होगा अघट को घट समझने से भ्रम ज्ञान है अपरोक्ष को परोक्ष कहेंगे तो भ्रम हो जाएगा किन्तु परोक्ष इस उल्लेख नहीं करता है ब्रह्म अस्थि परोक्ष परोक्षम इत अनुलेखा परोक्षम ऐसे उल्लेख नहीं होता है अपरोक्ष ग्रहण योग्य ब्रह्म है उसका परोक्ष ज्ञान ब्रह्म नहीं है क्योंकि परोक्षम इत उल्लेखन नहीं होता है तो ब्रह्म अस्थि ज्ञान को परोक्ष क्यों कहते तो अर्थात परोक्ष संभव अर्थात पारोक्ष है अहम ऐसे उल्लेखन नहीं होने से अर्थत् सिद्ध होता है अस्थि ब्रह्म ज्ञान परोक्ष है अस्ति ब्रह्म ये ज्ञान परोक्ष सिद्ध होता है नहीं की ब्रह्म परोक्षम ऐसे कहता है ऐसा नहीं यदि ब्रह्म परोक्षम ऐसे कहा जाए ऐसे ज्ञान हो तब तो ब्रम तो हो जाएगा परोक्षत्व ज्ञान हुआ परोक्षत्व ज्ञान नहीं परोक्ष ज्ञान और परोक्षत्व ज्ञान ये भेद है ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान है अस्थि ब्रह्म ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और परोक्षत्व ज्ञान कैसे होगा ब्रह्म परोक्षम ये ज्ञान होगा तो परोक्षित्व तो ज्ञान हुआ अयम घट ये घटतत्व तो ज्ञान हुआ अयम घट कहेंगे तो किस प्रकार ज्ञान हुआ घटत ज्ञान तो तो तो हुआ और घट का ज्ञान हुआ अयम अभी घट या पटे कुछ पता नहीं अयम ऐसे ज्ञान हुआ वो घटत नहीं ज्ञान है घट का ज्ञान है घट का ज्ञान है अयम कहकर घट का ज्ञान हुआ घटत ज्ञान नहीं हुआ राज्य में सर्प जो भ्रम ज्ञान होता है रजू में सर्पभ्रम का भी होता है वो सर्पत्व ने ज्ञान है सर्वत्व ने ज्ञान है रज्जु का ज्ञान है क्या नहीं सर्प का रजू का ज्ञान नहीं है रज्जु के ज्ञान के बिना सर्प दिखेगा रज्जु आपको नहीं दिखे तो सर्प दिखेगा दिखेगा रजू यहाँ है उसको छिपा दिया सर्प दिख आपको ने, ने, ने, ने. रजू के साथ इंद्र का शनिक नहीं होगा तो सर दिखेगा? नहीं। राज्जू आपको नहीं दिखे तो सर सर्प दिखेगा नहीं। राजू दिखती है रजु तेना नहीं दिखती रजु तो दिखती अयम तो सर्प कहते तो ना नहीं अयम सर्प कहते ना नहीं अयम कह करके राजू को दिखाते अयम राजू यदि नहीं दिखे बीच में व्यवधान हो गया सर्प दिखेगा राजू दिखती है हाँ, रजुत्व ज्ञान नहीं होता है इदम तेन ज्ञान हुआ सामान्य ज्ञान हुआ अयम इदम तेन ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान होना चाहिए भ्रम होने के लिए सामान्य ज्ञान और विशेषा ग्रहणम सामान्य ग्रहण है ईदम तेन ग्रहण हुआ विशेषा ग्रहण है रजुत्व तो ज्ञान हो जाए तो सर्व भ्रमण होगा न ज्ञान नहीं है इदम ज्ञान है रजु का ज्ञान है रजु का ज्ञान है रजुत्वे न ज्ञान नहीं समझ आया सर्प भ्रम जहाँ होता है रज में, रजु में वहाँ रज्जु का ज्ञान है रज्जु ही आपको दिखती है सर्पत्व न दिखती है सर्पत्व न ज्ञान हुआ किसका ज्ञान हुआ रज्जु का सर्प का, सर्प का नहीं सर्प है क्या सर्पत्व न रज्जु का ज्ञान हुआ विशेष रज्जु प्रकार है सर्पत्व सर्पत्व भावती सर्पत्व प्रकार ज्ञान भ्रम ज्ञान है इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान हुआ अस्ति ब्रह्म ये ज्ञान भ्रम नहीं अब ब्रह्म परोक्षम ये कहेंगे तो ये ज्ञान ब्रह्म हो जाएगा अस्ति ब्रह्म ज्ञान परोक्षत्व होता है क्या ब्रह्म का परोक्षेतन हुआ परोक्षित्व होगा तो परोक्षम कहना चाहिए अस्ति ब्रह्म का अस्तित्व में ज्ञान हुआ या हुआ रज्जु का ज्ञान हुआ इदम त्यो होता है या ज्ञान होता है और ने ज्ञान जहाँ भ्रम होता है रजु का ज्ञान रजुत्वन होता है नहीं होता। इसे प्रकार अस्ति ब्रह्म ज्ञान हुआ ब्रह्म का ज्ञान परोक्षत्वन हुआ नहीं परोक्ष तो नहीं, नहीं है परोक्षत्वन होगा तो भ्रम हो, तो हो जाएगा देखो परोक्ष मित अनुलेखा अर्थात संभव, अर्थ से परोक्षते ठीक है नहीं अपरोक्ष ग्रहण योग्य से ग्रहण योग्य होता है ब्रह्म प्रत्येक ब्रह्म विषय से ब्रह्म को विषय करने वाला जो ज्ञान परोक्ष ज्ञान वो भ्रम ब्रह्म नहीं होगा क्यों नहीं परोक्षमार्थ परोक्ष ज्ञान नहीं होता है ब्रह्म परोक्षम ऐसे यदि ज्ञान होता तो ब्रह्म हो जाएगा अस्ति ब्रह्म ज्ञान का विषय परोक्ष ब्रह्म परोक्षम इत एव ग्रहण अभाव ज्ञान नहीं ब्रह्म परोक्षम ऐसे ज्ञान होता तो भ्रम होता कुतस्त भी तस् परोक्षत तो ब्रह्म ज्ञान को परोक्षण जो उसका उत्तर दे तो अर्थात पारुक्ष ब्रह्म ऐसे उल्लेखन व्यक्ति का उल्लेख नहीं है अयम घट ज्ञान परोक्ष दिखाते इधम तो नहीं दिखाते ज्ञान अपरोक्ष है इधम ब्रह्म अयम ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐसे यदि ज्ञान हो तब तब होगा इधम ब्रह्मी व्यक्ति उल्लेख भाव सामर्थ्या व्यक्ति उल्लेख नहीं होने से परुच सिद्ध होगा अपरुष नहीं होगा इधम ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐसे व्यक्ति उल्लेखन नहीं होगा तो अस्ति ब्रह्म ज्ञान अपरुष अपरु है मैं पूछता अपरुष है तो क्या कहना पर कहना अपरुचय है अस्थि ब्रह्म ज्ञान अपरुष है नहीं अब कोई कह अस्थि ब्रह्म अपरुष ज्ञान है गुण है उत्तर है द्रव्य है या तो गुण है पूछे तो कहना गुण है अस्थि ब्रह्म ज्ञान अपरुक्ष है क्यों नहीं व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ हम इधम ऐसे व्यक्ति उल्लेख है न उनसे अर्थ से परोक्ष सिद्ध हुआ ओम चार विकल्प में तीन विकल्प का निराकरण हुआ अंतिम है अंश ग्रहणात एक अंश का ग्रहण हुआ ब्रह्म इतने ग्रहण हुआ अहम इस अंश का ग्रहण नहीं होता है अस्थि ब्रह्म ज्ञान है अहम अंश का ग्रहण है, है? इत्थ है? नहीं अहम अंश का ग्रहण नहीं नहीं अंश का ग्रहण होने से ज्ञान ब्रह्म हो जाए इसका निराकरण चरमम हम चरम है अंतिम हंसागृहीतेर्भ्रांति घट ज्ञानम भ्रमो भवंशा सांसृत्श भवेत् अग्रहित अग्रह अहम इस अंश के ग्रहण नहीं उनसे भ्रांति हो जाएगी अति ब्रम ज्ञान भ्रम भ्रांति सिद्धांति उत्तर देता है घट ज्ञान भ्रम भवित घट ज्ञान कब होता आपको? है आपको प्रत्यक्ष दिखता है और ब्रह्म है यथार्थ घट नहीं है तो यथार्थ घट ज्ञान जितने सब यथार्थ है नहीं। हाँ घट है तो घट ज्ञान यथार्थ होगा घट को देकर के भ्रम ज्ञान है घट सामने है उसको देकर अम घट ज्ञान हुआ भ्रम है यथार्थ है? है अभी सब घट के सौ से का ग्रहण होता है जब घट सामने रखा गया घट के सौ से का प्रत्यक्ष होता है अंशाग्रहित अंश के अग्रहण होने से यदि अस्थि ब्रह्म ज्ञान को भ्रम कहेंगे तो घट ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा कारण क्या है अंश का ग्रहण होता सब अंश का घट जब दिखता है प्रत्येक अंश का ग्रहण नहीं होता है अंश का अग्रहण है होने से घट भी भ्रम हो जाएगा क्योंकि सब घट का सब अंश दिखता है पीछे भाग अंदर के भाग दिखता है इसलिए अंश ग्रहणा यदि भ्रम कहेंगे तो घट भ्रम हो जाएगा अभी शंका करेंगे घट तो सावयन से एक अंश का ग्रहण होता है एक अंश का ग्रहण नहीं होता है सामने वाला का अंश का ग्रहण होता है पश्चात द्वारा का अंदर वाला का ग्रहण नहीं होता है घट सावे क्या? है क्या सवैव है ब्रह्म नहीं निरवै निरवय में एक अंश का ग्रहण एक अंश का ग्रहण कैसे बनेगा घट में तो बन जाएगा घट का एक अंश का ग्रहण एक अंश का ग्रहण नहीं क्यूँकी घट सावय है घट सावयव है अब ब्रह्म तो निरवय है उसमें एक अंश का ग्रहण होता है एक अंश का ग्रहण नहीं होता है ये कैसे बनेगा अहम अंश का ग्रहण नहीं हुआ और राष्ट्रीय अंश का ग्रहण हुआ ब्रह्म अंश का ग्रहण हुआ एक बनेगा तो उत्तर देते निरंशी निरंश में भी सांसत्व कल्पित है व्यावृत्यांश भी भेदृत्यंश तो, उपाधि के कारण कुछ सांसत्व वो है वो उसके विभेद भेद भेद करके व्यावृत्ता व्यावर औपाधिक अंश के भेद से उसमें आ जाएगा, सांसद को लेकर के वास्तव अंश नहीं है फिर औपाधिक अंश को लेकर के सांसद हो जाएगा न्याय के लोग आकाश को निरवय मानते हैं, निरंश कहते हैं, वेदांत तो निरवय नहीं है उत्पत्ति होती है फिर न्याय मत में निरंश निरवय कहते है निरवैव कहने पर भी उसका घट के अंदर संपूर्ण आकाश रहेगा नहीं, एक अंश रहेगा घट के साथ आकाश का संयोग मानते हैं। घट के साथ आकाश का संयोग होगा आकाश है, तो सर्वत्र घट दिखे आकाश के साथ घट का संयोग हुआ तो सर्वत्र का घट दिखता है तो कहेंगे एक देश में आकाश का संयोग हुआ एक देश में नहीं हुआ तो निरंश आकाश में भी एक देश व्यवहार करते वो तो गलत है अपने मत के औपाधिक अंश है ब्रह्म निरंश क... है उसमें औपाधिक उपाधि को लेकर के है प्रपंच औपाधिक अंश हो जाएगा ब्रह्मांश ग्रहण प्रत्येक अंश ग्रहणाद ब्रमत्व ब्रह्म अस्थि ब्रह्म ब्रह्मांश का ग्रहण होता है प्रत्येक अंश का ग्रहण होता है अहम से ग्रहण होता है अस्थि ब्रह्म ज्ञान में अहंस का ग्रहण हो गया वही चल रहा है अस्थि ब्रह्म ज्ञान में अहम अंश का ग्रहण है या नहीं प्रत्येक अंश आज ब्रह्म है पूरा पे कहता है तो सिद्धांतिकता है एवं तरी घट ज्ञान से भी भ्रम तो प्रसंग घट ज्ञान ही ब्रह्म हो जाएगा ये परिहार्ञान भ्रम भव्य क्यों नहीं आंतरावय नाम अग्रहण घट जब सामने दिखता है सब अंश दिखता है या नहीं अंतरावय नहीं दिखते है ननु नू घट्रहण संभव एक होने पर भी अन्य अन्यांशाग्रहण संभवस्थय कथमअ्रहण संभव एक एक ग्रहण बनेगा? बनेगाश्यशेद उपाधि ब्रह्म में सांसत्व सवैव उपाधि को लेकर के शुद्ध में सांसत्व में सौपाधिक मे सांस उपाधि को लेकर कच्चा भविष्य निरंश से व्यापृत्यांश विभेद सांसत्व सांसद आ जाएगा कैसे होगा आगे बताएंगे तो जो अंश जिस अंश की निवृति होती है होती है वो व्यावृत्त अंश ब्रह्म में व्यावृत्य अंश है व्यावृत्त अंश के भेद से ब्रह्म में सांसत्व है तो जिस अंश की व्यावृत्ति होगी ब्रह्म में वो अंश क्या है कह तो व्यावृत्य अंश कौन सा अंश है व्यावृत्य जिन अंश की निवृति होती ज्ञान के द्वारा इत्याकांक्षा आह इस आकांक्षाओं पर उत्तर देते, देते। ब्रह्म में व्यावृत्य दो अंश दिखाते हैं असत्वांशो निवर्तेत पर ज्ञानक था अभाश निवृत्ति सै दक्ष ध्या परोक्ष ज्ञान तंशो निवृतित ब्रह्म में एक असत्वांश है वो परोक्ष ज्ञान से नष्ट होता है परोक्ष ज्ञान अस्थि ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म में असत्वांश की निवृत्ति हो जाएगी असत्वांश आवरण से ब्रह्म नास्त से व्यवहार किया जाता है अस्थि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद से की निवृति हो जाती है नास्ति ब्रह्म व्यवहार होगा अस्थि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद नहीं होगा तथा अभानांश निवृत्ति से आज अपरुक्षता अपरुक्ष बुद्धि के द्वारा होती है अभानांश की निवृत्ति न भाति ब्रह्म यह अभाना आवरण से व्यवहार किया जाता है और जब भान हो जाएगा अपरुक्ष ज्ञान हो जाएगा अहमस्व ब्रह्म तो ब्रह्म न भाती ऐसे व्यवहार होगा अभानांश की निवृति होगी अपरुक्ष बुद्धि के, के द्वारा होती अभा की निवृत्ति तो दो अंश हो गया एक असत्वांश एक अभानांश ये असत्वांश और अभानांश दो अंश व्यावृत्त यही व्यावृत्य दो अंश है उसी उपाधि के कारण ब्रह्म में सांस व्यावृत्यांश विभेदता सा ये व्यावृत्ति होते अंश की अपरक्ष ज्ञान अभानाश होती निवृत्ति <स्था> परोक्ष ज्ञान से अस्वताश की निवृत्ति होती निवृत्ति कितने की हुई दो है एक अस्वस्थांश एक अभानांश ऐसे व्यावृत्त रूपांश दो को लेकर के ब्रह्म में सांसद Yeah